स्लाइड में गुरु समझने प्रयासमुज तो की हाँ टॉपिक है लेकिन आप लोग ध्यान से सुने और बहुत सारे प्रश्न पूछिए रुचि का विषय है अध्यात्मिक गुरु गुरु की खोज हाउ टू फाइंड गुरु एंड आफ्टर फाइंडिंग दोनों प्रश्नों का हम जानने का प्रयास करेंगे आप सभी ने श्रीमद भागवत ध्रुव महाराज के चरित्र के बारे में सुना महाराज सुल्तान पाल के दो पत्नियां थी एक सुनिधि और एक सूरजी तो सुनिधि के एक पुत्र था उसका नाम था ध्रुव और सूरजी का जो एक पुत्र था उसका नाम था उत्तम एक बार क्या हुआ कि जो उत्तम था वो अपने पिता के गोद में बैठा रहा और ध्रुव अकस्मत भाव पर आ गया और उसने उत्तम को अपने पिता के गोद में बैठा देखकर ध्रुव ने सोचा कि मुझे भी अपने पिता के गोद में चढ़ने का आनंद मिलना चाहिए इसलिए ध्रुव ने भी चढ़ने का प्रयास किया और वो वहां पर बैठा रहा इसके बाद क्या हुआ की जो उन्तम की जो माँ थी सूरी उसको माँ जची नहीं उसने कहा मन में ध्रुव की माता के खिलाफ बहुत तो उसकी मां ने विचार किया उत्तम की माँ ने विचार किया की चढ़ने दूंगी तो अगर आश्र में बैठ जाएगा और तो मुझे कदा नहीं चाहिए अगर कोई राजा बनेगा तो मेरा पुत्र तो उत्तम राजा बनेगा तो तुरंत सुरुचि ने उस ध्रुव को पकड़ा और नीचे चले में पकड़ दिया और बोले बोला की क्या हो गया मैंने क्या किया है सब तुम तो मुझे पटक क्यों दी तो सुरु का नीचा है तुझे तो शर्म नहीं आती तू तो जानता है किसके कि गांव से जन्म लिया है तुमने दासी के दासी के गांव से जन्म लिया है और जो तो दासी के संतान होंगे राजा बंद देखा है कभी कभी राजा लोग दासी से भी पुत्र उत्पन्न कर लेते हैं इसका अर्थ ये नहीं की दासी के पुत्र राज्य में बैठा जाए ध्रुव तो को बड़ा थोड़ी झेस लगा उसकी माता ने, उस की माता ने ने उस की की कहा, अगर तुझे इस है इस राज पर इच्छा तो जा और भगवान नारायण की तपस्या कर। और भगवान नारायण की के तपस्या करके क्या मांग क्या मांग ने कहा हाँ भगवान नारायण से बोल कि तो मेरे कोख से तुझे दोबारा जन्म दे जरूर कई तरह से बोल दिया जरूर बेचारे छोटे से बालक थे माँ के तो, पास है। और जब अपनी माँ के पास सोचे तो माँ को बड़ा दुख हुआ ने कहा बेटा सच बात वास्तव में देखा गया तो मैं बड़ी रानी हूँ विवाह उससे पहले हुआ लेकिन राज ये कर रही कोई बात नहीं ध्रुव हमेशा ध्यान रखना की कोई यदि हमसे बुरा बना करे लेकिन हमें उससे दोबारा बुरा, बुरा कर इसलिए तू जो तेरी माँ ने जो तो गलत कहा है उसको तो भूल जा लेकिन जो उसने जो उसने एक बात उसने उसके सही कही वो है कि भगवान नारायण ना ना ना ना की आराधना ध्रुव भगवान नारायण की वजह से आज तेरे दादा बध महाराज उस पद पर है उच्च पद पर है ब्रह्मा जी उच्च पद पर है तो एक तो काम करना मेरी तो आज्ञा है मेरी इच्छा है तो जा बन गए और भगवान नारायण को वास्तव में प्राप्त करें तो ना जो ने निश्चय कर लिया कि माँ मैं ऐसा पद प्राप्त करना चाहता हूँ ऐसा पद प्राप्त करना चाहता हूँ कि जो मनु महाराज के पास नहीं हो जो ब्रह्मा जी के पास तो नहीं है, ऐसा पद मुझे मिलना चाहिए। माँ ने कहा हाँ वो भगवान नारायण ही मुझे दे सकते और किसी में सामर्थ्य है ही नहीं तो तुझे ऐसा पद ले तो संसार में कौन सामर्थ्य वाले तुझे ब्रह्मा जी, जी से बैठकर पूछ दे नहीं तू बेटा जा मेरा आशीर्वाद है भगवान नारायण की प्राप्ति होगी ध्रुव तो छोटे से बालक ध्रुव पांच साल के ध्रुव क्षत्रियो सभी से ध्रुव भगवान नारायण को प्राप्त गर्ण गर्ण तो मा, करेंगे के में चला और जब जंगल जाता है तब तो नारायद जी और आकस्मत आता है और कहते ध्रुव ये क्या क्या बसोरा लगा रहा है ये खेलने और कूदने की उम्र है कि भगवान को प्राप्त करने की बात क्या कर रहा है कि भगवान या क्रिकेट खेल फुटबॉल खेल समझ नहीं मुझे वो पद प्राप्त करना है जो मेरे जो ब्रह्मा जी ने प्राप्त नहीं किया एक पिताजी को मैं समझा दूंगा मुझे विश्वास है यदि मैं तो कुछ वो को बात नहीं डाली तो मैं तुझे मेरे साथ चल और मैं तो मैं समझा दूंगा जी आपकी महिमा को जानता हूं आप संपूर्ण आप संपूर्ण विश्वभर में सूर्य के समान जिस तरह सूर्य समस्त जगत प्रकाशित करता है उसके अर्थ आप भगवान हरि के गादि सरत प्रकाशित करता है और आप हजारों हजारों लाखों लोगों को तो अब तक आपने भगवान के नाम पहुंचा दिया है तो मुझको ऐसी नाराजी से कहा देखिए नाराजी मुझे मेरी माँ ने आदेश दिया है कि जाना है मुझे बनकर मुझे भगवान को प्राप्त करना है यदि तो आप उसी लाइन में मेरी सहायता करके बखे तो, तो आप जा सकते हैं तो नाराज जी ने नाराजी की परीक्षा में ग्रुप पास कर नाराजी ने कहा ठीक है बेटा जा छह महीने के अंदर साक्षात तो भगवान से दर्शन करना क्या है कहना करना यही है कि ओम नमो भगवान के पास से जा रहा इस महा का जप कर और जो विधि विधान समझाए पहले तो यहाँ से तुरंत जा मधुवन में मधुवन मधु स्नान कर तो स्नान करने के पश्चात उसी स्थान पर इस मंदिर का जप करते हुए समय व्यक्ति गुरु महाराज ने छह महीने बहुत बड़ी समस्या की और छह महीने के बाद उनको साक्षात भगवान से हरि के दर्शन तो भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह ध्रुव ने भगवान के चरण कमरों को प्राप्त किया जैसे ध्रुव के हृदय में इच्छा हुई क्या इच्छा हुई मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है ना भगवान नारायण को प्राप्त करना है तो तुरंत क्या किया भगवान ने किसको भेजा गुरु गुरु नारायण जी को भेज दिया है ना तुरंत भेज दिया उसी तरह से यदि हम भी शुद्ध और भास यदि भगवान भगवान की आराधना करेंगे तो भगवान भी किसी ना किसी, किसी अपने कि, साधु को अपने को भेज देंगे आपकी सहायता क्या आप सब लोगों जैसे गुरु ने भगवान को प्राप्त किया और जब भगवान भगवान गुरु के सामने प्रकट हो तो ने भगवान से कुछ मांगा नहीं गुरु ने कहा प्रभु मुझे कुछ चाहिए अरे आपके दर्शन, चरण कमल का दर्शन हो गया आपके चरण कमल अब मुझे क्या आप साक्षात मेरे मिले के समान है मुझे वो सब तो मुझे नहीं चाहिए प्रभु तो भगवान ने कहा अगर मैं इस पर कुछ जुड़ा नहीं तो लोग बोले में ब्रेन वॉश कर ऐसा कलर भगवान अपने पर जाते रहे तो भगवान ने कहा मैं जो तुझे तुझे सही मिलेगा मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरे आशीर्वाद से तेरे के जाने के छो छस हजार वर्षो तो आज करेगा और उसके बाद मेरा एक स्पेशल लोग है वैकुंठ लोग है श्वेत उसको तेरा नाम देना ध्रके आगे वो मेरा से लोग है वैकुल्ठ लोग है वो तेरे नाम से जाना जाएगा और वो जो पद है से ऊपर है वो जो लोग ऐसा है कि प्रलय के समय प्रलय होने के बाद भी लोग नष्ट नहीं होता क्योंकि उसमें तो क्या आप लोगों को भी ऐसी भगवान का प्राप्त करने की इच्छा है? है क्या आप लोग भी चाहते की संसार के संकट से मुक्त हो जाए तो क्या आप लोग हैं कि भगवान कृष्ण के साथ हमेशा के लिए हो जाए तो yes. आप लोगों में प्रार्थना करनी पड़ेगी प्रार्थना ये करनी पड़ेगी कि हे प्रभु हे भगवान श्री कृष्ण आज तक ऐसा हुआ है कि मैं अपने आप को स्वामी मानता था इस घर का स्वामी इस स्त्री का स्वामी बच्चों का बच्चों का पिता अपने आप को तो भोक्ता समझता लेकिन प्रभु मैं जान गया हूँ कि भोक्ता मैं नहीं हूं प्रभु मैं इस संसार दलदल में फंसा हुआ हूँ कृपया कर उसको कृपा कीजिए और मुझे संसार के दलदल से बाहर निकाल दिया तो इस तरह से भगवान और मैं अपना सब कुछ जो जो मैं अपने आप को भोगता समझता वो पोजीशन मैं छोड़ रहा हूँ और आप कृपा करके वो पोजीशन नहीं लीजिए और मुझे अपना दास बना लीजिए तो इस तरह से भगवान को तो समर्पित समर्पित करना चाहिए अपने आप तो जब आ, हम लोग अपने आप को जब भगवान में समर्पित करेंगे तब तो हमारे हृदय में कौन रहता है भगवान रहता है परमात्मा के रूप से तो लोग उनको सिग्नल मिल जाता है कि अब ये मेरे लिए प्रार्थना करता कृष्ण को पाने की जो लालसा है वो हृदय में होनी चाहिए यदि वो नहीं है तो मुश्किल है एंकरी होना चाहिए जिस तरह से एग्जाम्स एक कॉम्पिटिशन होती है तो सारे सब लोगों के कंपटीशन होती है कि, कि, कि, कि किसको ज्यादा मार्क्स मिले किसको कि कि इसको, एक कॉम्पिटिशन होती है मुझे भी याद आज स्कूल कॉलेज में था एक बैठाने की कंपटीशन होती थी से इस आ, है इस तरह से हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान तो से कि प्रभु हमारी सहायता कर दीजिए जब तो भगवान हमारे हृदय में सिर्फ है वो जानते हैं कि अरे ये मेरे में प्रार्थना प्राप्त करने की बात करना सब क्या कर रहे हैं तब परमात्मा जो हृदय में परमात्मा बगी गुरु के रूप में प्रकट हो जाए चैतन्य चैत्या में लिखा है जिवे साक्षात ना ही पाते गुरु अरे कृष्णाई थोड़ा आजाद जिन्हें साक्षात नहीं ही गुरु गुरुच्छेद रूपे, शिक्षा गुरु है कृष्ण महान महान सहित देखिए भगवान हमारे वास्तविक मित्र है कैसे पहला चलता है हम जिस भी योगी में जाते हैं भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते है हम मान लीजिए आप हम लोग गुप्ते की योजना में है तो उस समय की जो परिवार आदि लोग हमें छोड़ के चले जाएंगे लेकिन भगवान हमारे हृदय में है तो हृदय हमारा कभी छोड़ेंगे नहीं जिस किसी होली में जाएंगे भगवान हमेशा हमारे साथ रहता है तो यहाँ पर जीवे साक्षात माह कृष्ण महान स्वरूप भगवान हमारे जन है लेकिन हम लोग इतना एडवांटेज नहीं ले पाते क्यों पा क्यूठा मतलब एडवांटेज कंडीशन ही होंगे कंडीशन हमारे चित्त हमारा संसार इतना लगा हुआ है या इंद्र इंद्रित इतना लगा हुआ है कि हम लोग अगर भगवान से कुछ सिंगल भी मिले तो हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे इसीलिए हमें गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है इसके परमात्मा ही गुरु के रूप में प्रकट होता है कब तो प्रकट होता है जब हम लोग प्रार्थना करते हैं जब हम लोग समर्पण करते है अपने आप को तब प्रकट होने का अर्थ है की भगवान शीघ्र से शीघ्र ही को व्यवस्था कर देंगे यहाँ पर आप अपने अध्यात्मिक रूप में पाएंगे ये प्रकट होने का अर्थ और जब गुरु मिल जाता है तब कृष्ण यदि कृपा करें को भाग्यवान है गुरु अंतर्यामी रूप कृष्ण दो तरह से जीव की सहायता करते हैं एक तो परमात्मा हृदय हृदय परमात्मा रूप से और बाहर से गुरु के रूप में तो दोनों मिलकर उस शिष्य वो जो भक्त है उसका संसार बंधन काट देता है और उसको इसी जन्म में भगवान को भगवान के धाम में भेज देता है तो है अध्यात्मिक गुरु का गुरु ठीक है गुरु और परमात्मा जो भी गुरु चैत्य गुरु बोला जाता है जो हृदय में परमात्मा है उनको चैत्य गुरु बोला जाता है चित्त जो गुरु गुरु और जो वही चैत्य गुरु एक व्यक्ति का रूप करता है उसको कहते हैं सदगुरु या एक भगवान का शुद्ध भक्त तब तो हमें आवश्यकता है कि भगवान का जो दिव्य ज्ञान है ऐसे महानुभावों के रूप से चाहिए भगवान के विषय में हमें ऐसे लोगों से जब सुनेंगे कि इनकी लोगों से सुनेंगे जो साक्षात भगवान कृष्ण के भेजे हुए रहती है ऐसे लोगों के मुख से जब हम लोग ये सुनेंगे और भगवान के दिव्य ज्ञान सुनेंगे तब हमारा संसार बदल घटेगा और हमारा हमारा कृष्ण में प्रेम हो जाएगा और ये जो ज्ञान है ये साधु के अलावा और कोई दे नहीं सकता ऐसा नहीं की कोई अन्य मनुष्य दे सकता या कोई देवता दे सकता नहीं ये केवल भगवान के प्रेम भक्ति दे सकते हैं प्रश्न हो सकता है कि ऐसे प्रेमी भक्तों में विशेषता क्या है कोई क्या है कोई तो क्या विशेषता आप लोगों को एक चरित्र सुनाता हूं महाराज अमरीश का चरित्र जिस तरह से नरेंद्र मोदी आज इस देश का राजा है प्रधानमंत्री है बैरक ओबामा अमेरिका का राजा है प्राचीन तो काल में महाराज अमरीश उठेगा कि ये जो महानुभाव महामुनि या महाभगत है या भगवान है या ऐसे जो अध्यात्मिक गुरु है इनकी महिमा क्या है तो भगवान श्रीमद भागवत में ऐसे महा ऐसे महान वैश्विक के बारे में वर्णन है एक चरित्र आपके सामने मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ महाराज अम्बरीश महाराज अमरीश चक्रवर्ती सम्राट है चक्रवर्ती सम्राट अर्थ है इस समस्त भूमि के एक छक्र सम्राट है और समस्त राजा लोग उनके आधीन ऐसे अमरीश महाराज आप लोगों ने अमरीश महाराज का नाम सुना है? सुना है। yes. ऐसे so, अमरीश महाराज नौ प्रकार की भक्ति करते अपनी इंद्रियों को 24 घंटा भगवान की सेवा में लगा देता से भगवान के दर्शन करते थे सुबह से भी दिन से चलो यदि भी चक्री सम्राटार सेवा कर सकते थे भगवान की सेवा करने के लिए लेकिन खुद भगवान की सेवा करते भगवान से के दर्शन करते थे चरणों से भगवान के धाम में जाते थे हमेशा जाए, जाए करते हमेशा वृद्धाम जाए करते हाथों से भगवान के लिए भोग बनाना मंदिर मार्जन करना और शरीर और उनके लिए फूलमाला बनाना और जीवा द्वारा उनका प्रसाद खाना तो इस तरह से उनकी अच्छा कथा करना और आप कानों के द्वारा उनका नीच के उनका उनके लीलाओं का सुनना इस तरह से अमरीश वाला जैसे राजा थे सत्रह से सम्राट थे उन्होंने अपने आप को इस सर से बिजी रख रह रखा था भगवान के धुन धूप के वर्णन में धुन रूब आदि से करने में कीर्तन करने में अपने आप व्यस्त रखा था की भगवान ही उनका राजा सम्मान करता वो भगवान की भक्ति करते थे भगवान आराम से लेटिन कोई उनको तो तकलीफ नहीं होती थी तो ऐसे अम्बरीश महाराज के जीवन तो में तो अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत कर रहे थे और एकादशी का व्रत करते थे तो द्वादशी दूसरे दिन ब्रेक करते है ना? तो उनका वो एकादशी निर्जय रखते थे और दूसरे दिन उनको एकादशी ब्रेक करना होता द्वादशी के दिन उस दिन क्या हुआ शिवी ऋषि ऋषि अमरीश महाराज को बहुत पसंद प्रसन्न हुए ब्राह्मण दिन आपने अपने घर पे आया है तो उसको भोजन पिलाने से हमारा भी पसंद होते है तो अमरीश महाराज को बहुत खुश हुए लेकिन दुर्गा से ऋषि का प्लान थोड़ा कुछ अलग था दुर्गा ऋषि बोले कि ठीक है तुम प्रसाद भोजन की तैयारी करो भगवान भोग लगा प्रसाद रेडी रखो मैं जरा नहा कर आता तो, तो, तो अम्बरीश वाला जाते है और वापस स्नान करता है स्नान करते तो थो थोड़ा आराम से थोड़ा थो रिलैक्स मन में रहता है थोड़ा थो और उसमें और थोड़े स्विमिंग कर लेते हैं या थोड़ा और समय बैठ कर अम्बरीश वाला के साथ इस तरह छेड़छाई कर रहे थे जान बुझ में कर रहे थे और जब वे लौटे तब ये समझ गए कि यहाँ पर क्या हुआ अमरीश महाराज का जो द्वादशी ब्रेक करने का जो टाइम था पारायण था वो समय बीत रहा था ब्राह्मणों तो से कंसल्ट किया समस्या कि है या फिर ब्राह्मण अतिथि आया हुआ है उसकी उसको भी सब कुछ करना है या कि उसके मेले मेले खा दे तो भी अपराध है और दूसरा अगर द्वदशी का व्रत मैं नहीं व्रत करूँ तो भी गलत को भी अपराध अपराध ऐसा है फिर उन्होंने ब्राह्मणों की सलाह से जल पी लिया जल पी लिया तो जल्द कैसा है कि खाना है भी खाना नहीं है। जिसने निर्जला किया उसके लिए जल ऐसा हो जाएगा, है ना? तो हुआ ये कि दुर्वास ऋषि आ गए बाबर और दुर्वास ऋषि ने अपने सिद्ध सिद्धि से जान लिया कि महाराज अमरीश है मेरे परमिशन के बिना या मेरी सेवा किए बिना ये पानी पी लिया पानी पी रहे तो बहुत सी बड़ी बात है पानी तो पिया है आप पानी में ढाकर आ रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है ये तो बिजाई पानी पी रहे है आपको तो यमुना में अच्छा स्विमिंग करा आ रहे हैं तो अमरीश महाराज को तो माफी मांगने माफ माँग कर दीजिए लेकिन दुर्गा नहीं तो सारी को मारो तो दुर्गा ऋषि का आदेश प्राप्त करके उस राक्षसी ने त्रिशूल उठाया देख मारने के लिए जोड़ पड़ी शायद दोनों को यह नहीं मालूम था कि अमरीश महाराज जैसे भक्तों अमरीश महाराज या वैष्णव के पास भगवान एक एक गया था मेरे माता के ले गया थे किसी बाबा के पास चला तो बाबा के पास गया बाबा बहुत सीधे पुरुष को देखते ही मुझे बोला कि आपके सिर पे सुदर्शन जगह घूम रहा है अच्छा हरे कृष्ण वाले तो भगवान ने हमारे लिए रखा है उपर, से रहे हैं। <laughs> <laughs> तो, तो एक कि उसने ये बोला विश्वास हो गया हरे कृष्णा वारे जाते होगा बहुत बहुत धन्यवाद भैया भगवान मेरे साथ मिलेगा मदद हो ही इस तरह से दुर्वा जैसे दुर्वा, जैसे उस राक्षसी ने ऋषि से मानना चाहिए भगवान के सुदर्शन ने एक्शन चालू किया और उस राक्षस को तो जला दिया था तो दुर्वा को जलाने के लिए सिर्फ पड़ा अब दुर्गासा ऋषि के साधारण व्यक्ति तो थे नहीं तुरंत तो दौड़े ब्रह्मलम और ब्रह्मा जी को दे गंडवत माने ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी पचालो पचालो ब्रह्म क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ ने ने मैंने अमरीश महाराज मैंने अमरीश महाराज के साथ कुछ छेड़गानी कर दी तो भगवान का सुदर्शन चंद्र मेरे पीछे बनाया जाओ भागो यहाँ से भागो भागो तो वो मेरा धामू चला देगा शिवजी के पास पहुंचे शिवजी के पास जी को प्रणाम किया प्रभु बचा लो मैं आपको अंश रुद्रा होता रहू अंश नाम बचा लीजिए बचा लीजिए क्या हुआ मैंने मैंने अमरीश महाराज चंद्रप्राप कर दिया ये कर दिया वो कर दिया बोलो भागो यहाँ से गये से कुछ नहीं होने साथ है एक बार मेरा मेरा भगवान कृष्ण तो का झगड़ा हो गया था तो मेरी वाट थी मेरी पूरी वाट थी मेरे सारे सब हो गए तो देखो यहाँ से चले जाओ और जिनका चक्र है उनके पास चले जाओ तो वे जाते हैं जाते हैं बोला आओ दुर्बाशा तो भगवान के शरण में दंडवध करते हैं और तो मुझे प्रभु रजा दीजिए जो आपके शरण में आता है उसको तो आप कभी खाली हाथ लौटाते नहीं है तो भगवान कहते बड़ा स्वतंत्र ग्रस्त भक्त प्रिया। मैं सर्वता भक्त। मैं सर्वता भक्तों के हूँ इस बात को जान लो मेरा सिद्धांत समझ लो पहले तुम रामन को बहुत अच्छी बात मेरा भी सिद्धांत है की मैं अपने भक्तों के आदि हूँ मुझे तरीब भी स्वतंत्रता नहीं है मेरे मेरे मेरे सीधे सारे... मेरे सीधे सारे सारे सरल भक्त में रहते हैं और छोड़कर कभी नहीं जाना चाहता कहीं नहीं जाता और उनसे प्रिय तो मुझे लक्ष्मी जी के लिए लक्ष्मी छोड़कर मुझे अपने आप बेखुद अपने आप को प्रिय नहीं जितना मेरे भक्त मेरे प्रिय और जिस तरह से पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा करके उसको बश का करके रखती है उसी तरह से अपने भक्त अपने तो मेरे भक्त अपने प्रेम के द्वारा मुझे अपने हृदय बंदी बना के रखते हैं जीवन है और मेरा उनका जीवन तुम तो यहाँ पर आए हो, ये एकमात्र ऐसी घटना है जो भगवान के चरणों में कोई तो गिला है और उसको खाली हाथ जाना पड़ा है क्यूँकी उन्होंने अपराध किया आप विचार कर सकते हैं कि दुर्वासा ऋषि कितने बड़े व्यक्ति हैं कि वैकुंठ तक जा सकते हैं है, है, तो दुर्वासा ऋषि को साधारण नहीं है लेकिन भगवान उनसे कई भगवान कहते हैं तो हमें ऐसे अक्तों की शरण लेनी है जैसे अम्बरीश जैसे महानुभाव की शरण लेनी ऐसे महान वैष्णव के हमें शरण ग्रहण करेंगे तो हमें कृष्ण निश्चित करेंगे क्यों तो कृष्णा इज देयर प्रॉपर्टी भगवान की प्रॉपर्टी है आपके नाम प्रॉपर्टी है पर तो आप तो आपके नाम पर है तभी आप मुझे कुछ दोगे आपके पास एक लाख रूपये तभी ना आप मुझे उसमें से कुछ देंगे आपके पास कुछ नहीं है तो आप मुझे क्या देंगे लेकिन प्रश्न है जी क्या आप आप आए हैं, आप मुंबई से आए आप से बता रहे हैं कि आया अम्बरीश लेकिन ऐसे साधु ऐसे साधु को पहचाना नहीं कर प्रश्न है ना आज साधु का नाम लिया तो हमारे दिमाग में साधु ये वर्ड अगर हम लोग सोचते हैं साधु का हमारे भारत समाज में एक साधुओं का एक बहुत अच्छा इमेज है तो वो इमेज हमारे सामने आ जाता है आजकल तरफी न्यूज वाले सारे रोज साधु हमारे सामने बताता रहता है कि भाई इस साधु साधु के मिल जाना छोड़ दो तो वास्तव में प्रश्न ये है कि साधुओं को पहचानेंगे कैसे सत्य बात यह है कि हमारे पास वास्तविक साधु को देखने की दृष्टि नहीं है क्यों वास्तव में साधु है जो तो साधु का वेश बना लेता है हमें लगता है वो साधु है या किसी ने किसी ने सोना अपने जादू से सोना निकाल लिया किसी ने कुछ कर दिया, कोई हवा पैसा लग गया कोई पानी बढ़ते कोई पानी पैसा लिया तो आज समाज नहीं सोचता कि ये साधु है ये भगवान है ये वो है ये है तो इस तरह से हमारे जो साधुओं के प्रति, प्रति देखने का जो तरीका है वो पूरा बदलता है तो हमें जानना चाहिए कि साधुओं को साधु कुंभ कैसे पहचाने तो कि जो भगवान के ऐसे जो प्रेमी भक्त है में प्रहलाद भगवान भेजते हैं भगवान अपने प्रेमी भक्तों को इस संसार में भेजते रहते हैं क्यों भेजते है हम लोगों के भेजते हम लोगों को भगवान के धाम भेजने के लिए ऐसे भगवान के धाम से साधु लोग आया करते लेकिन पहचाने आज आजकल अधिकतर ऐसा होता है कि कृष्ण की सेवा छोड़ दीजिए अधिकतर साधु लोग ये प्रचार करते हैं कि मेरी सेवा करो मेरी पूजा करो सर्वधर्मान पर माँ में कम माँ बेकम शम रो मेरे पूजे तर करो मुझे प्रणाम करो बना मत भक्तों मेरी पूजा करो मेरे करो करो करो मेरा मेरा सब कर, सब कुछ मेरा करो। एक सुबह भागत देकर घटना आती है जब देवताओं जब बलि महाराज ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी उस समय जो, जो देवताओं की माँ है आदिति उसने भगवान का एक व्रत किया पर्याव्रत और उस पर्याव्रत से भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने उपेंद्र वामन का रूप धारण कर लिया और बलि के यज्ञशाला में भगवान बामन क्या करने पहुँचे भी मांगने के लिए पहुंचे और बाबन शुक्राचार्य जी उपस्थित थे अब शुक्राचार्य जी एक ब्राह्मण तो है और सब तो जानते हैं तो जब ये छोटे से बालक वहां पर आए तो उनका तेज ऐसा था भगवान स्वयं आ रहा है जो सूर्य सूर्य का तेज देखिए तो अनंत मोटी सूर्य का तेज एक छोटे से बालक आसानी से बालक आ जाए तो जितना सारे एक जितने सारे लोग तो बड़े सब खड़े हो गए सब खड़े हो गए कौन आ गया कौन आ गया क्या सूर्यदेव आगे के भरो आ गया तो सब खड़े हो गए और तब एक छोटा सा बालक आया और गरीबारा ने कहा प्रणाम तुरंत उनको आसन दिया, उनको तो उनका आधार कितने किया पूजा की पर आपको क्या चाहिए तो बलि संकल्प कर लो पहले मुझे वो दोगे हाँ हाँ जो कुछ मुझे चाहिए उनको चाहिए मैं दूंगा मैं संकल्प करता हूँ तो बोले मुझे तीन बार घूमनी चाहिए तो भली हंसने लगा बोले जानते किससे बात कर रहा है मैं बली हूँ भली मेरे पास कोई आ जाना है उसको दोबारा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आवश्यकता नहीं पड़ रही चाहिए बली ये सारा तीन लोग मेरे नाम पर आप उसे तीन पर भूमि मांग रहे हो पमन बोले भविष्य का संतोष रखना चाहिए जितनी आवश्यकता उतना ही उतने से काम चला लेना चाहिए मुझे तीन भूमि की आवश्यकता मैं मुझसे ज्यादा ले क्या करूं तो बोली संकट तो तीन पर भूमि मांगने तो तो से शुक्राचार्य जी जितना जरूरी शुक्राचार्य समझ गए बापरे तो है साक्षात विष्णु समझ गए सारा प्लान समझ गए ये शुक्राचार्य के साधारण है तुरंत समझ गए कि अदिति ने इंदिरा का भाई अदिति की पूजा के पसंद होकर ये इंदिरा का भाई बने और यहाँ पर रिक्शा मांगकर सारा सब कुछ इंद्र को दे देंगे तो बलि से कहने लगे बलि मेरा आदेश है कि तुझे इसको कुछ नहीं देना है बिल्कुल कुछ नहीं देना है क्यों? क्यों क्योंकि ये साक्षात विष्णु है। बात। के नाम मेरे पास भी आ रहा है हाँ ये सब कुछ ले जाएंगे तुम्हारा मतलब अच्छी बात है ले जाने दीजिए तुम्हें तो मेरा क्या होगा <laughs> आजकल सालों की यही स्थिति है कि भगवान को कुछ देने का बोले कुछ न चढ़ाए मंदिर में क्या चढ़ाना सब याद यहाँ दीजिए सब याद यहाँ दीजिए मंदिर में क्या देना मंदिर तो देखे रहते है भगवान को कुछ चढ़ाना हो अरे तो सौ पचास चढ़ा दीजिए पर आपको कुछ अगर ब्राह्मण को चढ़ाना हो तो मिनिमम हम लोग पूछा कर पांच लेते नहीं है की पूजा है, है, तो हैं। ये पूजा है, वो शुक्राचार्य बलिगे जिनको कुछ देना बस अरे जिनका सब कुछ तो बलि ने कहा शुक्राचार्य गुरु जी आई एम वेरी सॉरी आई एम वेरी वेरी सॉरी मैं आपको रिजेक्ट करता हूँ गुरु का कर्तव्य होता है कि शिष्य को भगवान के श्यामे लगाए आपका काम है कि मुझे इनकरेज करे मैं आपका सब कुछ तो समर्पित करूँ ना आपका तो बुटा कर उल्लंघन करता हूँ तुरंत शुक्र गुस्सा आ गया कहा कि तू लक्ष्मी हो जाएगा ठीक है वैसे लेने आये सब कुछ ले रहे आपका शाप तो वैसे सिद्ध हो रहा है तो आप नया का नया कुछ कह रहे तो स्त्री तो ही हो जाएगा फिर अप्रेश हो जाएगा मतलब तो कोई बात नहीं अगर इनको नहीं दूंगा तो वैसे किसी ले ले ही तो चुपचाप दे देते, <laughs> तो देते हैं तो ये प्रश्न कहने का तात्पर्य की आज समाज में ऐसे तथा साधु लोग है जो खुद को तो भगवान के रूप में प्रजेंट करते हैं और खुद बहुत बहुत कुछ लेते हैं लेकिन भगवान के लिए कुछ नहीं लेते हैं वास्तविक साधु किसे कहते हैं वास्तविक साधु वो है जो दिन रात भगवान के सेवा में लगा हुआ है 24 घंटे जो कृष्ण का स्मरण करता है ऐसा समय 24 घंटे में एक बार में नहीं आता जब कृष्ण को भूल गया हो वो साधु है जिसको कृष्ण के अलावा कुछ चीज मालूम ही नहीं है वो साधु है और ऐसा व्यक्ति कृष्ण को आपको दे सकता है या कृष्ण मन सत को दे सकता है जिसके पास कृष्ण है जिसने कृष्ण को भक्ति बना रखा है में वो कृष्ण को दे सकता है तो हमें ऐसा हमें ऐसे व्यक्ति की कोशिश करनी है ऐसे सालों का सत पाने से प्राप्त करने का और उनको पहचानने का एक उपाय है क्योंकि इतने सारे संसार में बहुत सारे तथा कथित भी है लेकिन जो वास्तविक साधु है उनको न धन चाहिए उन लोग इसे धन की पड़ी नहीं है उनको आप लाखों रुपए लाके दीजिए वो बोलेंगे प्रभु देखिए साधु जी आप एक क्षण के लिए भगवान को बोल वो बोलेंगे नहीं चाहिए एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं बोलते, एक क्षण के लिए भी नहीं बोलते, और उनको त्रिलोक का साम्राज्य भी दे दिया बोला जाए कि त्रिलोक का साम्राज्य दे दीजिए और एक क्षण के लिए भगवान को भूलिए नहीं चाहिए न धनम ना जन्म उनको किसी भी तरह से फॉलोअर्स नहीं चाहिए फेसबुक पे भी लाइक्स भी नहीं चाहिए ना धन, ना, धनग, ना को किसी भी तरह से फॉलोअर्स की आवश्यकता नहीं उनको शिष्य बनानी नहीं है आज समाज में बड़े बड़े साधन के एक दो दो करोड़ शिष्य होते हैं लेकिन जो वास्तव में जो भगवान का प्रेम भक्त है तो उसको तो शिष्यों की आवश्यकता नहीं है उसको उसको न धनम ना जनम ना सुंदरी ना उनको सुंदर है जन्म न सुंदरिम कवितामा भक्ता भक्त रहो क्या चाहिए केवल हवा की भक्ति चाहिए उनको जनप प्रति जनप उनको और किसी चीज की लालसा नहीं है ऐसे साधु को खोजने का एक उपाय है इंटरेस्टिंग एक उपाय है। वो उपाय है भगवान श्री कृष्ण के सामने रोना। क्योंकि जिस तरह से भगवान अपने आप को रिजर्व रखते हैं इसी तरह से भगवान के कई भक्ति ऐसे सबको दिखते नहीं के को का इच्छा है तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए मुझे आपके मेरे भक्तों में संग नहीं करे और ये रोना चाहिए बारीक ऐसे रोना नहीं <laughs> ऐसा होना नहीं ये आंतरिक चीज है ये हृदय ये, रे, ये, रे, ये भगवान है अंदर अंदर अंदर की बात इसलिए से होना चाहिए चाहिए एक लालसा होनी के कि ऐसे का व्यक्ति को मिलना जिसके कारण भगवान बंदी हो तो ऐसे व्यक्ति की सेवा करने से आपको भगवान दे जिस तरह से जब भगवान का जन्म हुआ था उस समय सबसे पहले भगवान वसुदेव जी के मन में आए थे और वसुदेव रसुद्या, जी के मन से देवकी के मन में वो तो ट्रांसफर हुआ और फिर देवकी के मन से वो गर्भ में प्रवेश किए तो उसी तरह से गुरु शिष्य को भगवान को गुरु अपने मन से कृष्ण पर ट्रांसफर करता है शिष्य के मन में <laughs> और जब हम वास्तव में कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर दू क्योंकि अल्टीमेट बोल कृष्ण प्रेम तो कृष्ण प्रेम कौन दे सकता है जिसके पास प्रेम है वो दे सकता है तो भगवान के प्रेमी भक्तों की संगति करने को कहा गया है तो जब हम रोएं के हृदय से ये प्रभु मुझे आपके मुझे कृष्ण प्रभु मुझे आपके सर पर प्रेम भक्ति चाहिए मुझे आपके प्रेमी भक्तों की संगति चाहिए जब हम रोएंगे तब हमारे हृदय में जिस परमात्मा है देखेंगे अरे ये रहा है लगा है, मेरे पर तब तब भगवान भगवान व्यवस्था आपको ऐसे सिचुएशन में डाल देंगे, या ऐसी जैसी वो व्यक्ति सामने आ जाएगा आपका स्वाभाविक उस व्यक्ति के प्रति जो आकर्षण होगा प्रेम होगा हो हाँ हृदय से भगवान इंडिकेट करके दिस इज दर्सन तो इसी भगवान हमारे स्वभाव के साथ हमारे हमारे, हमारे अध्यात्म भेजेंगे तो भगवान से प्रार्थना का बहुत आवश्यक है मुझे मुझे एक एक आपके संगति चाहिए लेकिन कभी कभी एक धारणा हो जाती है की हम लोग शास्त्र भगवान को प्राप्त करें क्या गुरु गुरु गुरु गुरु इतना सब जान लिया समझ लिया सब ठीक है लेकिन शास्त्र शास्त्र भगवान का स्वरूप मानते हैं हाँ, मानते हैं शास्त्र भगवान का तो शास्त्र पढ़ो और भगवान को प्राप्त करो ऐसे कुछ लोगों की धारणा हो जाती है फिर और कुछ लोगों की धारणा ही हो जाती है अरे संसार में कोई साधु बाधु है नहीं ठीक है अपना करो। ठीक है और बस हो गया सब हो जाएगा उसका ठीक हाँ, है सब हो जाएगा कोई किसी गुरु की रेणी की आवश्यकता है मैं अपना गुरु खुद हूं तो लोगों में समाज में धारणा होती है कि क्या गुरु स्वीकार करना है इस गुरु शुद्ध भक्त है भगवान का यहां पर कोई नहीं है अरे अपना गुरु खुद बनो ये धारणा होती है फिर फिर कुंकुशनों की होती है अरे पहले के जो आचार्यगण हैं, उनकी मूर्ति रखो और उनकी पूजा करो जैसे कुछ लोग बोलते जो ये मानते हैं कि बस मूर्ति जो जो तो गुरु है पूर्व के जो गुरु है उनकी उनकी मूर्ति रखो और कैसे से पूजा करो और बस वही गुरु है कहा आजकल ये संसार में अली है भगवान के भक्त प्रेमी भक्त हो गए कोई नहीं होता जो पहले थे वही आज कोई नहीं है तो इस तरह की जो धारणा है इसके लिए भगवान ने उत्तर देना है कि किताब है वो उत्तर है तत्विधि प्रणिपाते ज्ञानम ज्ञान दक्षिणा उत्तर है समस्त समस्त इस तरह के जो प्रश्न उनका ये उत्तर है किस तरह का प्रश्न बोलेगा करके मैंने मैंने अभी दो तीन चीजों को हाईलाइट किया तीन धारणाओं को समाज में तीन प्रकार की धारणा है वो क्या है दूर हाँ, है ही भगवान नहीं है और एक क्या धारणा बताएंगे हाँ बस शास्त्र पढ़िए और बस शास्त्र पढ़ के लिए या भगवान को डाप कर ले और क्या बताइए गुरु मान लेते हैं किसी गुरु गुरु की आवश्यकता नहीं अपने आप को गुरु बनो ये बनो भगवान क्या कहते हैं भगवान ने गीता में साफ कर दिया कि भादु, भादु तत्व को से तत्व है कि भक्त समझना चाहिए समझना चाहिए उन्हें नम्रता पूर्वक और ऐसे जो तत्वदर्शी लोग है उनके पास आप जाइए भगवान आदेश उनके पास आप जाइए उनकी सेवा कीजिए और उन्हें प्रश्न कीजिए अभी मान लीजिए आप शास्त्र पढ़ रहे भगवद गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं। यदि आपके अंदर कोई प्रश्न आ गया तो आप शास्त्र से पूछेंगे किसको पूछेंगे अगर आपके अंदर डाउट आ गया और डाउट इतना शास्त्र से पूछे शास्त्र जवाब देगा नि? इसका अर्थ है भगवान कह रहे हैं कि गुरु की आवश्यकता है डाउट क्लियर करने वाला है डाउट क्लियर करने वाला व्यक्ति चाहिए यदि कोई मूर्ति की पूजा कर रहा है कि मान लीजिए कोई सिर्फ सोच रहा है कि जी का अपना गुरु मान पर चलवाए और कोई तो आप ठीक है क्या आप मूर्ति क्या मूर्ति को मूर्ति जवाब दे देंगी इतना अधिकार है आप की आपके प्रश्न आगे मूर्ति जवाब दे दिया हमें कोई व्यक्ति चाहिए जो हमारी जिज्ञासा जो हमारे डाउट्स को क्लियर करेंगे अगर आंसर का, का आंसर नहीं मिलेगा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेगा तो गुरु होता है तो शिव धागत में कई सारे उदाहरण है जैसे कि महाराज परीक्षित में महाराज परीक्षित जब उन जब उनको श्राप मिला तो उन्होंने तो क्या किया गंगा तट पर गए गंगा तट पर जाकर उन्होंने क्या किया जैसी गंगा जट पर पहुंचे वहां पर बहुत सारे साधु आए तो उन्हें साधुओं से प्रश्न किया कि जो सात दिन में मरने वाला उसको क्या करना चाहिए बाबा सुखदेव गोस्वामी आएस्वामी को प्रश्न किया वो का और सुखदेव कर, कर, गोस्वा एक उदाहरण है उसके बाद सौर्य विष्णु ने सूर्य गोस्वामी का आश्रय ग्रहण कियाउस अठासी हजार लोगो ने सूर्य गोस्वामी ने सूर्य गोस्वामी का आशय ग्रहण किया जो महाराज ने राजस्व सभा को भगवान ने मार डाला और शिशुपाल के जो अंदर से ज्योति निकली वो तो भगवान में समा गई तो उनको तो अक्षर चलित हो गया युद्ध महाराज ऐसा कैसे हो गया मैं जानता हूँ जब से ये शिषुपाल जन्म लिया है तो गोली बलता कृष्ण को गाली लेते आया तेरी तो <laughs> तो इस तरह से जब से पैदा हुआ तब से शिशुपाल ने भगवान गालू दिए और ऐसा शिशुपाल जब मर रहा है भगवान उसके उसका जो आत्मा है भगवान के अंदर प्रवेश कर रहा है तो ढाउट आ गया ऐसा कैसे हो गया कौन है शिष्यपाल क्या है क्या है तो जिज्ञासा हो गया तब तो उन्होंने नारद जी का आश्रय ग्रहण और नारा जी ने उनको सब जय विजय जय विजय से लगे सब हिरण्य का रावण रावण गोपकरण तो शिशुपाल तत्व ने सारी सारी कथाओं को बता दिया तब जब उनका तो हाँ तो और फिर जब पांडव पांडव लोग जब ये खत्म हो गया जब पांडव ने गौरव भारत पांडव लोग जब, जब, जब तो आदा स्वीकार करना था विशेषकर विदुष्ठ महाराज का आदि स्वीकार करना था तब विदुषि भारत बोले थे नहीं नहीं मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है मैंने बहुत बड़ा पाप किया मेरी वजह से मैं मैं इतने सारे लोगों का कर दिया है तो वास्तव में योग्य नहीं राजा बनने अभी धर्मराज को हो गया। जो धर्म राज है जो एक फीट ऊपर चलते है जो सारे धर्म के ज्ञाता है उस धर्मराज को क्या हो गया डाउट कि मैंने जो किया वो सही किया गलत किया तो सारे ऋषि मुनि सारे ऋषि मुनि ने आज ही समझा रहे थे अरे कृष्ण सब तो जो किया है सब ठीक किया है तो सारे देवल और आशीर्ण और जो ऋषि थे वो तो सब समझा रहे हैं। अरे भगवान श्री कृष्ण समझा रहे थे युदस्व महाराज को युद्ध महाराज आपने जो किया सही किया युष्वी महाराज बोले की कैसे प्रभु दुर्योधन प्रजा का अच्छा से पालन करता था मैंने बिना बच्चों का युद्ध करके उसको मार डाला मैं बहुत बड़ा पापी हूँ विष्णु मुझे तो मानते है नीता है नो धर्म का ज्ञाता है चार सौ साल जीवित रहे हैं, तो हैं, हैं, हाँ, हाँ। हैं। वो धर्म का ज्ञाता है उन्होंने सब कुछ देखा है सारी क्रिया देखी सब कुछ देखा है सारे लग जानते हैं तो सबने कहा कि महाराज अब अपने भाईयों से चलिए विश्व पितामाश्य पांडवों के। तब तब ने विश्व पिता का आश्चर्य विश्व तो पितामा ने उनके जो डाउट्स थे वो क्लरिफाई कर दिया और कहा कि आपने इस कृष्ण को अपना ड्राइवर बना दिया आपने इस कृष्ण को अपना संदेश विभाव बना दिया कभी आप उसको अपने कभी कभी क्या कुछ बोलते थे कभी इसी उसका जो जो हंसी मजाक करते थे आप जानते हैं कौन है जानते हैं कृष्ण कौन है, है तो अर्जुन को याद आ गया अरे हाँ कि भगवान श्री कृष्ण के साथी थे तो साथी काम क्या होता है घोड़ों तो की देखभाल करना तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथों को साफ करते थे घोड़ों से घोड़ो को साफ करते थे उनको सब साफ सफा भगवान खुद करते और जब अर्जुन को रथ से उतरना तो तो होता था तो भगवान उतर के पहले दरवाजा खोलता उस तरह से भगवान उतर के अर्जुन का हाथ पकड़ो और उसको नीचे थे और जब चढ़ाना होता था तो भगवान पहले अर्जुन को चढ़ाते थे फिर भगवान जाकर बैठते थे ये भगवान इस तरह से सेवा करते जाए और फिर कभी समय आया की जब संदेश सुहास बनकर जाना था तो इन पांडवों ने इन्हीं भगवान श्री कृष्ण को अपमान हुआ लेकिन पांडव विष्ण पिता माँ कह रहे हैं ये जानते हैं ब्रह्म और रुद्र इनके सेवक है दुर्गा जी दुर्गा जी के सामने तक नहीं आते तो ये श्री कृष्ण आप लोगों के साथ है पर आप इनकी बात नहीं मान रहे हैं तो बड़े आश्चर्य के बाद बात को मानिए और राज्य स्वीकार कीजिए और राज्य कीजिए पिता गुरु का रोग किया गुरु की आवश्यकता थी ये छोड़िए भक्तों को छोड़िए भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री चैतन्य महापुरुष स्वयं जो भगवान है उन्होंने जगत को सिखाने के लिए उन्होंने गुरु को स्वीकार किया क्यों प्रति शिक्षा में लोगों की गुरु तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि जीवन में प्रामाणिक गुरु मिलना बहुत आवश्यक है और ऐसा गुरु होना चाहिए जिसने जो जिसने कृष्ण को प्राप्त कर लिया हो और जो हमें कृष्ण को सकता दे सकता हो और खुद चौबीसों घंटे कृष्ण में रहता हो चौबीसों घंटे जो हमेशा कृष्ण की सेवा में कृष्ण रज रहता ऐसा गुरु होना चाहिए तो इन समस्त गुरुओं के जो आदि गुरु बलराम जी है 29 अगस्त तो, तो बलराम जी ये भगवान कृष्ण के बड़े भाई है भगवान श्री कृष्ण समस्त अवतारों के मूल है अवतारी है और बलराम जी सबसे प्रथम अवतार है फर्स्ट एक्सपानशन ऑफ राम कृष्ण तो बलराम जी <coughs> कृपा के बिना भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती जैसे तो गुरु चैतन्य प्रकाश तो चैतन्य तो भगवान का प्रकाश होता है इसलिए यदि कृष्ण कृष्ण कृष्ण का प्रेम चाहिए तो हमें महान वैष्णव का संग करना चाहिए क्योंकि ये बलराम जी के साक्षात स्वरूप है उनकी सेवा करनी चाहिए उनकी सेवा करने से हमें भवन शीघ्रता का शीघ्र प्राप्त हो जाता है जिस तरह से हम लोग रास्ते नास्त, में चलते हैं और रास्ते में चलते तो राय एक छोटा खड्डा आ जाता है तो खड्डे को स्वस्थ से पार कर जाता है यदि हम लोग गुरु के मार्गदर्शन चलेंगे तो साधारण साधारण और सोलह वाला जब करना चार जनों का पालन करना है लेकिन इसके साथ भी और भी कुछ होता है जैसे तो डिसिप्लिन हमारे जीवन में डिसिप्लिन से ही मींस मीन डिसिप्लिन ये जीवन में लाने के लिए हमें अपने से कुछ किसी ऑर्थर को स्वीकार करना चाहिए उससे हमारा लाभ हो जाएगा तो ये, आ, ये आज का ये विषय था गुरु के होगा किसी का कोई प्रश्न है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्रश्न पूछें इस विषय पर बहुत सारे प्रश्न हैं तो से पूछा प्रोग्राम के लिए ऐसे ही गुरु प्रभावी की दिक्कत होती है तो बहुत आते हैं की तो और उनको तो बताया था? और उनके लास्ट लाइफ तो पता नहीं, नहीं। है, है हालांकि लेकिन कैसे बताया अगर भगवान के लिए कई बार देखते हैं तो पेट नहीं बताया तो क्या ऐसे गुरु बनते है तो? देखिए <coughs> भगवान आ... इतना तो तय है कि भाई भगवान को काम करें साधन की आवश्यकता होती है तो पिछले जन्म में कुछ ना कुछ किया होता है जो रहे समझ तो आपका प्रश्न यही है ना कि, कि बिना लालसा नहीं है तभी दूर मिल जाते हैं ऐसा होता है उसको है कृपा बोलते है भगवान की उसको भगवान की आयत्म की कृपा होता है लेकिन हमारे हमारी तरफ से ये प्रार्थना होनी चाहिए कि भगवान मुझे मुझे आपके प्रेम बता मुझे आपके प्रेम या की ये प्रार्थना हमारी तरफ चाहिए और शुरुआत में रोना नहीं आएगा अंदर से लेकिन जब एक ही चीज को आप बार बार बार बार उनके सामने कहेंगे तो जो प्रार्थना है वो कंडेन्स कंड कंड होती जाएगी अंदर से तो भगवान ने ने जो जानेंग जब हम तड़पेंगे कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करके तड़पेंगे ऐसे महानुभाव के दर्शन के तड़पेंगे वो तड़प जो है वही, आप, वही आपको आपको सावधान मिला देगी और निश्चित रूप से गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर आप ये प्रार्थना करेंगे तो छह महीने के अंदर आपका सब सब कुछ हो आपको निश्चित रूप से आपको हो जाएगा हाँ दिस इज बेटर आपको बताया तो हम मीरा बाईल दे सकते हैं देखिए इस तरह भले भले गुरु घर ने स्वीकार नहीं किया लेकिन उनका जो लाइफ है हमका जो लाइफ पूरा जरा काफी रहता है जैसे भागवत उदाहरण है जड़ भरत जी जड़ जी का उस समय भी गुरु नहीं था लेकिन भरत महाराज जी शरीर में दीक्षा लेकर सब कुछ क्या करे और वही चीज खंडी नहीं हुई थी गजेंद्र की बात कर रही थी जड़ भरत की बात हो गई जड़ भरत जी ने जड़वर की बात हो गई लेकिन गजेंद्र गजेन्द्र तो पिछले जन्म में महाराज इंद्रजुन में थे और उन्होंने तपस्या कर रहे थे और तब उनको दे दिया कि तो तुम क्षत्रिय हो तुम करना चाहिए कर तो लेकिन उनको जो उनको जो प्रार्थना किए थे तो उस समय इंद्र महाराज जब थे प्रार्थना करते थे स्त्रोत्र गाते थे तो वो तो स्त्रोत्रों तो को उस समय याद आ गया जिसमें हाथी के शरीर में याद आ गया ने पकड़ लिया था उनको उस समय विचार कि कि लड़ने के बाद उनको हुआ ये विचारण नहीं है ये नहीं है, ये साक्षात टाल मुझे मुझे ब्रस रहा है। तो उन्होंने सोचा कि केवल अगर, अगर यहाँ से मेरी कोई रक्षा कर सकता है तो भगवान से हनी है तो उनको उस याद आ गया जो उन्होंने पिछले जन्म में पड़ पड़ जो उनको पिछले चरण में गुरु के रंग को दिया वो उन्होंने यहाँ दिया कमर दिखाकर भगवान में उसको स्वीकार कर दी थी और भगवान तो ने देखा की गजें गर्ण, गजेंद्र की जो स्थिति है बहुत खराब होने जाएगी और ये गुरु जी बहुत स्लोभाव है छोड़ तो दिया तेज और जाते ही ग्राहा और गजेंद्र सकट भवन दोनों को उठाकर लेकर आ गए ग अपने सुदर्शन से फिर वो ग्राह का सिर काट दिया इस तरह से इस जगह में भले कुछ नहीं हो लेकिन देखिए गुरु और शिष्य का जो संबंध है और इंटर संबंध रिलेशनशिप है ठीक है योग तो माया होता है योग माया जराज होता है प्रश्न पूछ दिया है, तो है। मान लीजिए और भगवान तो के धाम में जा चुके हैं तब शिष्य बटल लेवल नहीं है उसने अब तक अपनी भक्ति पूरी नहीं की है तब ऐसे समय में क्या होगा होगा ये गुरु आध्यात्मिक जगत से उस पर दृष्टि रखता है की मेरा शिष्य क्या कर रहा है और जब आ, किसी अन्य साधु के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं वो यदि यदि और कभी मान लीजिए कि उसका शरीर छूट है दूसरा जन्म ले लिया उस शरीर में तो उसके गुरु थे उसने दूसरा शरीर ले लिया फिर भी उस समय भी उसके जो गुरु है उसके ऐसी व्यवस्था कर देते हैं ताकि उसको आ, उसको शिक्षा प्राप्त हो दूसरा जन्म ले उसको तो भग भगवान की भक्ति का स्मरण हो जाए तो अध्यात्म गुरु किसी अन्य साधक के माध्यम से काम काश्रहण तो किया था ऐसे प्राप्त किया कि मीरा भाई, भाई को रोहिदास का आश्रय ग्रहण किया था पत्र लिखा था जब मीरा भाई को तो उसके परिवार वाले बहुत तकलीफ दे रहे थे तो मीरा भाई ने पत्र लिखा दो सौ में तुलिस को मैं क्या करूँ ये लोग सब भगवान की भक्ति में बाधा है तो मुझे क्या करना चाहिए तो तुझसे उत्तर दिए ब्रिटर्न में दिया कि मेरा भाई जी जो राम के कार्य में बाधा है उसको छोड़ दो ऐसा पति पति पति पति तब है जब कृष्ण के सहायता में कृष्ण को प्राप्त करने में सहायता करता है पत्नी पति तब है जो आपकी सहायता करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए स्वजन स्वजन तब है जो आपको लेकिन यदि को प्राप्त को करने में सहायता का त्याग दो लेटर में भगवान के भक्तों के साथ जुड़े हुए ऐसा नहीं की उसने आश्रय ग्रहण नहीं किया जिसने किया उट्स क्लियर होना पा आवश्यक है तो डाउट क्लियर करना व्यक्ति होना चाहिए बहुत आवश्यक है और प्रश्न पूछना चाहिए से कि कि वो के हैं हैं तो तो बोलते मैं मैं भी जब लड़ा एक दशक ऐसा हुआ था की भोमासुर का भक्त था शिवजी का बहुत बड़ा भक्त उसके बहुत सारे भाग थे वो भोमासुर के कारण से शिव और भगवान कृष्ण लड़ाई हो गए ये सब आ, महान के महान कार्य है इनको उनको हम लोग साधारण जीव नहीं समझ सकते हैं, लेकिन उस में ऐसा हुआ कि शिवजी का पशुपात्र अस्त सुदर्शन नगर के सामने फेल हो गया तब उस समय भगवान कृष्ण भाई शिवजी को कुछ करने वाले थे तो भगवान शिव ने देखा की उनकी सारे हो गए तो को कहा कि जा भगवान शिव शिव जी की वजह से उन्होंने माना को नहीं मारा तो लड़ाई हुई थी उसमें और देखिये कोई भी वैष्णव हो शिवजी हो वैष्णव अपराध को एंटरटेन नहीं कर सकता उन्होंने तो वैष्णव अपराध किया था दुर्भा जी ने इसलिए तो जाइए हमारे यहाँ पर कुछ जो वैष्णव का अपराध करेगा हमारे पास उसकी गति हम क्या देंगे अब तब भगवान ने को भेजा जाओ भगवान ने दुरासा जी को कहा कि जाओ अमरीश महाराज के पास जाओ उनसे माफी मांगो और जो अमरीश महाराज के पास दुर्भा जी गया तो धर्ण, प्रणाम किया तब भी सुदर्शन प्रोत्साहन नहीं हो रहा था तब अमरीश महाराज सुदर्शन की स्तृति थी स्तुति में कहा कि, कि आप स्तुति में कहा कि आप उनकी महिमा तब हो ने कहा कि सुदर्शन यदि भगवान से हरि उससे प्रसन्न है तो आप शीघ्र तुरंत शांत हो जाएगी सुनते ही सुदर्शन भी शांत होगा तो भ्रष्ट का अपराध करने वाले शिव जी ब्रह्मा जी कोईटेनिंग रहेगा और भी प्रश्न तो आज का जो विषय था समझा आज का विषय था कि आज का था कि का विषय गुरु की महिमा क्यूँ गुरु की आवश्यकता है हम लोग जीवन में और कैसे प्राप्त करेंगे ये भी बताया गया कि भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए रोज प्रार्थना करनी चाहिए देखिये धीरे धीरे करके आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आए चेतना परिवर्तन आएगा कृष्ण भाव कृष्ण भावना में आप ये प्रार्थना करेंगे तो कृष्ण भावना में आप शीघर और यह प्रश्न विज्जो नहीं चाहते हैं तो धीरे शुरू से करते हैं जैसे वो चाहे फैमिली मैटर या फिर जो एसोसिएशन तो क्या इसको एट प्रेजेंट हम जस्टिफाई कर सकते हैं जैसे जब सोचल लाइन में जस्टिफाई कर सकते हैं की मतलब अगर हम अटैच हो गए तो उनको दुख होता है हाँ वो दुख होता है शुरुआत है बाद में समझ जाएंगे अभी हमारे देश के बाहर चला गया तो है जस्टिफाइ देखिए मित्रों की बात अलग है यदि मित्र लोग जो मित्र होते हैं घड़ी बजार की बात करूँ तो घड़ी बजार हम उससे बहुत अच्छे से रहना चाहिए बहुत अनुकूल व्यवहार करना चाहिए लेकिन उनकी जो चेतना उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं की अभी हम लोग डिवोटिज है तो घर पे थोड़ा हमारे आश्रय अच्छा होना चाहिए बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि वो लोग लो विरोध करते हैं माला उठाने का माला को उठाए यहाँ गुजारा वहां गुजारा ये गुजारा जाएंगे यहाँ जाएंगे, जाएंगे तभी तुछ पर, तुछ नहीं नहीं। देखा है वास्तव में नैनिक है, है। किसी के साथ घूमेंगे एक्सरसाइज हो करेंगे उनको उनके माध्यम तो कुछ नहीं बोलेगा लेकिन वो भगत मंदिर में आ जाए वो लोग घूम रहे तो जो वास्तव में जो सत्य से जो सत्संग है है उससे जाता। तो लेकिन फिर भी यदि परिवार के लोग अभी अभी इस समय अगर प्रतिकूल है अगर अवेलेबल नहीं है तो लेकिन धीरे धीरे धीरे करके उनके तो अवेलेबल हो जाएंगे क्योंकि तो भगवान सबके विधायन है तो वो आपके लिए भगवान वो ऐसा मोह प्रेट कर देंगे और वो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे लेकिन उनसे संबंध मतलब बिगाड़ना नहीं चाहिए लेकिन उनकी तो जो चेतना नहीं करना चाहिए वो लोग क्लब में जा रहे हैं याद जा रहे वहां जा रहे तो हमें उनके मूल में नहीं हो रहा लेकिन उनका साइड बाय साइड उनको उनका सम्मान करना बहुत आवश्यक है क्योंकि माता पिता फॉर एग्जाम्पल तो माता पिता ये जो शरीर शामिल मिला है जो हम कृष्ण की सेवा लगा रहे माता पिता की तो है तो उनका सोने वाला तिरस्था कि उनका जीवा शरीर है हम लोग भक्ति करें तो वो भी करी रहे क्योंकि तो उनका जी हुआ शरीर है जो हम कृष्ण की सेवा में लगा रहे तो यदि ऐसे माता पिता है भक्त ना हो तो सीखना नहीं चाहिए या फिर द्वेश द्वेशा नहीं करनी चाहिए बस अचानक बहुत नम्रता पर लोग रहेंगे थोड़े समय के बाद उनका चीज बदल जाएगी बहुत नम्रता से विवाह करना चाहिए तो जब वो लोग देखिए है ये हम लोग इतना उसको तो ये नम्रता से करना। तो ये बहुत अच्छा है, तो तो तो बदल जाएगा लेकिन यदि वो आप झगड़े हो झगड़े हो जाएंगे तो, तो, तो इसलिए ठीक तो है तो प्रेम को लोग बहार करना चाहिए उन लोगों लेकिन उनकी संगति नहीं कर मित्रों से रहा मित्रों का सवाल तो व्यक्तिगत तो रूप से देखा जाए तो मेरे भी कई ऐसे मित्र थे जो बचपन से मेरे स्कूल से मेरे साथ स्कूल में कॉलेज में इंजीनियरिंग में मास्टर साथ साथ लेकिन मैंने उनको बहुत समझाने का प्रयास किया कि आप भक्ति में आइए ये कीजिए वो कीजिए वो नहीं माने तो जो सबसे अंतरंग सबसे जो आत्मीय लगे वाला मित्र है उसको छोड़ना पड़ा उसकी वजह से हमारी चिंता दूषित होती है तो वो वो लेना नहीं इसलिए हमें उनको दूर कर चाहिए अगर भगवान की कृपा से उनको ये वो अपने अच्छी तो तो तो ऐसा नहीं की हम लोग कभी दो चार महीने का बात करें लेकिन यदि उनकी संगति से हम लोग को बुरा असर हो रहा तो तो है ऐसी संगति को संगति नहीं करनी चाहिए हम लोग ऐसा दूसंघ से बहुत दूर रहना चाहिए दूसंघ का प्रभाव बहुत देखा है मान लीजिए कि आप एक यहाँ पे एक पार्टी हो रही है ना? पार्टी हो रही सब यंगस्टर्स है सब यंग सब नाच गाना चल रहा है अरे तो पर पर देखो कितना खुश है ये है वो है वास्तव में वहाँ पर नाच गाना करने में कोई खुश नहीं है सब सारे जन्म मृत्यु जरा जिससे है सब दुखी है लेकिन वहां पर ऐसा इमेज बन गया की सब सुख में नाच गया आनंद से एकदम सब डिस्को उनके जीवन में देखा जाए ड्रग्स ऐडिटे सब सिगरेटे दारू पीते है तो लोग नहीं सुखी है वास्तव में और लेकिन ऑन द अदर साइड यहाँ पर देखिए आप अपने भक्तों यहाँ पर बैठे हुए हैं कितना सुखा माहौल है दावा भी नहीं है कोई जलन को नहीं है, है।, नहीं आप है। कोई ईर्ष्या नहीं है सब लोग एक दूसरे का माहौल कितना सुंदर माहौल है ये आप आप बात आपका में थोड़ी सी पीड़ा होगी अपने मित्र को छोड़ने के लिए लेकिन पंद्रह दिन के बाद फिर बन जाएंगे Oh. जो yeah, जिसको जिसको मैगजीन yes. है जो सीमित भागवत पर आधारित yes. है एक्सक्लूसिवलीम भागवत हम लोग कैंटो बाई कैंट इसको लिए है और समझने का प्रयास जिसको इंदर आई डी जिसको चाहिए वो ईमेल तो आप मेल हम आपको गुरु गोविंद जब बड़े काफिल आगू पाए परिहारी गुरु आपने गोविंद जीव बताया तो अब मतलब इसका ट्रांसलेशन था कि प्रभु आपने मुझे गोविंद भगवान के, के दर्शन कराए हैं गुरु गुरु ने मुझे के दर्शन कराए तो मुझे पहले किसके पैर पढ़ना चाहिए तो जो दो है जिसने बनाया कपलीज है वो बताते हैं कि मैं पहले गुरु के पैर सुनगा प्रभु क्या ऐसे कपिल भगवान कपिलोजी से जब देहूदी माता ने प्रश्न किया था तब कपिल भगवान भगवान भगवान तो भार्वान, भार्वान कह रहे उन्होंने तो कहा ने कहा से, कि कि ने से जो गुरु में कृष्ण तो में मतलब तो भगवान में जिस तरह से प्रेम होता है वैसा ही प्रेम गुरु में होना चाहिए ठीक है और दोनों को जो समान रूप से दोनों की तरफ अटैचमेंट होना चाहिए अब हम वैसे देखा जाए तो भगवान को प्रणाम करने से पहले हम लोग आज का हमारा विषय यह है कि गुरु के माध्यम से को तो पाता बाद गलत नहीं है दुआ लेकिन अगर गुरु से प्रेम करने की बात है तो गुरु से वैसा ही प्रेम करना जैसे हम कृष्ण से गलत करें ठीक है लेकिन कभी जी के सारे दो कर दीजिएगा ये ठीक है ठीक है क्यूँकि ये हमारे विषय से लैच होता लेकिन सारे धर्म के लाच नहीं होते अब दूसरी जी के बारे में बोलो ठीक है दूसरी राशि तो महान वैष्णव के सारे चीज़ें चीज़, सारे संपूर्ण ग्रह रामजे वैष्णव का जन्म है और वो ठीक है लेकिन कबीर जी के सारे ग्रव को सारे धर्म ठीक नहीं है ये ये ठीक है आपसे